बैक नमस्कार मैं हूँ पूजा अनिल और आइए आज हम सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है तन्हाई इस कहानी को लिखा है मनमोहन भाटिया ने आइए सुनते हैं स्नेहा ने प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके एक मकान किराए पर दिलाने की बात कही बहन जी आप जिस मकान में पहले रहती थी वह अब खाली हो रहा है वहीं दिला दूं? नहीं भाई साहब वह मकान बड़ा है और किराया भी अधिक है मुझे दो कमरों का छोटा फ्लैट चाहिए जिसका किराया भी कम हो ठीक है मैं फ्लैट दिखा देता हूं मैं अभी तो बुलंदशहर में हूं रविवार के दिन दिल्ली आऊंगी तब फ्लेट दिखा देना स्नेहा बहुत वर्षों से दिल्ली में रह रही थी और किराए के मकान को हर दो तीन वर्षों में बदलना होता था और इसी प्रॉपर्टी डीलर द्वारा वह मकान किराए पर लेती थी स्नेहा रविवार की सुबह बुलंदशहर से दिल्ली आई और एक दो कमरे का फ्लैट किराए पर लेकर वापस बुलंदशहर गई और अगले दिन अपना सामान दिल्ली ले आई सोमवार के दिन फ्लैट में सामान व्यवस्थित करके स्नेहा ने अपने पुराने स्कूल से संपर्क किया जहां वह पिछले बीस वर्षों से पढ़ा रही थी प्रिंसिपल ने स्नेहा को तुरंत नौकरी दे दी और स्नेहा ने स्कूल जाना आरंभ कर दिया धीरे धीरे कुछ ट्यूशन भी मिल गई स्नेहा का दिन स्कूल और ट्यूशन में कट जाता लेकिन शाम के बाद तन्हाई स्नेहा को अपनी गिरफ्त में ले लेती अकेली जान क्या करे कहाँ जाए स्नेहा स्कूल से वापस आते समय घर रसोई का आवश्यक सामान खरीद लाती थी और फिर घर से बाहर नहीं निकलती थी शाम के सात बजे स्नेहा के ट्यूशन वाले बच्चे चले गए तब उसके नीचे वाली मंजिल में रहने वाली पड़ोसन ने स्नेहा के फ्लैट की डोरवेल बजाई। स्नेहा ने दरवाजा खोला जी कहिए आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं जी मैं आपके नीचे वाले फ्लेट में रहती हूँ मेरी लड़की पाँचवीं कक्षा में पढ़ती है उसकी ट्यूशन की बात करनी है आइए अंदर बैठकर बात करते हैं स्नेहा ने पड़ोसिन को अंदर आने को कहा पड़ोसिन की आंखों ने पाँच सेकंड में सब कुछ ताड़ लिया ट्यूशन का तो केवल बहाना था वह केवल स्नेहा की के निजी जिंदगी को टिटोलने आई थी क्योंकि स्नेहा पचपन की उम्र में अकेली रह रही थी कमरे में सिर्फ कुर्सियाँ और मेज रखी थी जिन पर बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे एक कोने में रखी अलमारी में सजी हुई पुस्तकें रखी हुई थी कमरे में कोई साज सज्जा का सामान नहीं था खिड़की पर पर्दा ठंगा था दूसरे कमरे का दरवाजा खुला था जिसमें पड़ोसन की पैनी नजर ने एक रे कर लिया था एक अलमारी और एक बिस्तर के अतिरिक्त कुछ नहीं था आपके पास सिंगल बेड है इतना सुनते ही हां मुस्कुरा दी कि पड़ोस पड़ोसन ट्यूशन के बहाने उसकी निजी ज़िंदगी की जासूसी करने आई है स्नेहा ने जट से उत्तर दिया ऐसा है कि मैं अकेली हूं और मेरा परिवार नहीं है इसलिए मुझे सिर्फ एक बिस्तर की आवश्यकता है शयन कक्ष की अलमारी में, में मेरे कपड़े हैं और इस कमरे की अलमारी में पुस्तकें क्योंकि मैं अध्यापिका हूँ मैं विधवा हूँ मेरे पति की फ़ोटो मेरे शयन कक्ष की दीवार पर टंगी है स्नेहा ने एक सांस में पड़ोसन की आंखों में आंख डालकर सब कुछ कह दिया जिसे सुनने के बाद पड़ोसन एक झटके में खड़ी होकर बिना कुछ आगे बोले फटाफट सीढ़ियां उतर गई स्नेहा ने पड़ोसन को नीचे उतरते देखा और मुस्कुराते हुए कुछ पल दरवाजे पर रुककर नीचे झांककर स्थिति का जायजा लिया उसके घर तो एक ही पड़ोसन आई थी लेकिन अन्य सभी ऊपर कान लगाए नीचे खड़ी थी बिगड़ा मुंह बनाए पड़ोसन किसी से बिना बात किए अपने फ्लैट में घुस गई अन्य सभी पड़ोसने उसके फ्लैट के भीतर एकत्रित हो गई और स्नेहा ने अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया लोगों की मानसिकता कहीं भी कभी भी नहीं बदलेगी वही घिसी पिटी सोच कि एक औरत अकेली क्यों रह रही है माई फुट कुल डाउन स्नेहा बेबी तुम कुछ और दिन इस पृथ्वी पर मेरे साथ नहीं रुक सकते थे बड़ी जल्दी थी जाने की स्नेहा ने बिस्तर पर लेटकर पति सुदेश की फोटो को ताकते हुए कहा यह जीवन और मृत्यु सब प्रभु के हाथों में है मैंने तेरे बिना जीवन कभी नहीं सोचा था तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने सोचा था न मैंने सोचा न तुमने सोचा मालूम नहीं प्रभु ने क्या लीला रची की हम हम न रहे तुम तुम न रहे सुदेश तुम्हारे साथ मुझे कोई चिंता नहीं थी सब बढ़िया अच्छा अनुसार चल रहा था तुम गए और मैं तन्हा हो गई बच्चों के साथ रह लो तुम मजाक कर रहे हो और मुझे चिढ़ा रहे हो रह सकती हो शौर्य बहू और पोते के संग विदेश चला गया और दर्पण भी अब विदेश जा चुकी है बेटा बहू पोता बेटी दामाद सबके होते हुए भी अकेली तन्हा दीवारों से बात कर रही हूँ सुदेश अब तो तन्हाई ही मेरी जीवन संगीनी है तुम्हें शौर्य के साथ विदेश चले जाना चाहिए था कहकर गया था कि बुला लूंगा लेकिन आज दो वर्ष हो गए अब मैंने आज छोड़ दी है दर्पण के साथ भी रह सकती हो सुदेश सारी जमा पूंजी तो शौर्य और दर्पण की शिक्षा और विवाह पर खर्च हो गई मैं उनके लिए बोझ ही हूँ तभी फोन भी नहीं करते हैं संतान पर सब कुछ न्योछावर किया और मुझे मिली तो सिर्फ तनाई तुम भाई के पास बुलंद भी गई थी वापिस आ गई बच्चों के विदेश जाने के बाद ही मैं समझ गई कि मुझे कोई रखना नहीं चाहता है रिश्तेदार पूछने लगे कि बच्चे साथ क्यों नहीं ले गए अब मैं इसका क्या जवाब दूँ इसी कारण भाई के पास रहने के लिए चली गई लेकिन वहाँ भाई भाभी पूछने लगे कि बच्चे क्यों नहीं रखते हैं बस मैं वापस आ गई तन्हा रहने के लिए तुमने किसी को यहाँ का पता भी नहीं दिया किसी को नहीं दूंगी यह तो शुक्र है कि तुमने समय काटने के लिए ट्यूशन पढ़ाने की सलाह दी थी जो तुम्हारे जाने के बाद काम आई और एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई सैलरी तो कम है लेकिन मेरे अपने लिए बहुत है अब मुझे किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं है तुम तन्हा छोड़ गए हो बच्चे भी तन्हा छोड़ गए अब तन्हा रहना है और तनहाई में तुमसे गुफ्तगु करनी है धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी हम सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम है तन्हाई इसे लिखा है मनमोहन भाटिया ने मैं हूँ पूजा अनिल फिर कभी कहीं इसी तरह मुलाकात होगी तब तक नमस्कार